दोस्तों जरा सोचिए जब कोई आपको कहे तुम में टैलेंट नहीं आपका दिमाग क्या कहता है मैं प्रूव करूंगा कि मेरे पास टैलेंट है या शायद वो सही कह रहा है मैं वाकई में नहीं कर सकता कैरल ड्वेक कहती हैं ये जवाब ही डिसाइड करता है कि आपका माइंडसेट कौनसा है फिक्स्ड या ग्रोथ फिक्स माइंडसेट कह ऐसे लोग हर challenge से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर fail हुए तो उनका smart label चला जाएगा. वो सोच के जीते हैं मैं या तो naturally gifted हूँ या मैं कभी सीख नहीं सकता. उनके लिए failure इंसल्ट होता है, criticism उनके लिए threat होता है और success comparison का game बन जाता है. ल Failure को feedback और criticism को mirror। Growth mindset वाले लोग सोचते हैं, मैं सीख सकता हूँ, मैं आज जहाँ हूँ, वो मेरी limit नहीं। Carol Dweck एक simple example देती हैं। दो students को एक tough math problem दी गई। पहला student fixed mindset कहने लगा, ये मेरे level के बाहर है। दूसरा student growth mindset मुस्कुराया और बोला, interesting, मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिला। दोनों का ability level same था। लेकिन उनका mindset, उनका future decide कर गया। Fixed mindset लोगों को challenge से घबराहट लूती है। क्योंकि वो अपने self image को protect करना चाहते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं fail हुआ, तो लोग समझेंगे कि मैं stupid हूँ। पर growth mindset लोग सोचते हैं, हर बार जब मैं struggle करता हूँ, मेरा दिमाग stronger हो � ड्वेक कहती हैं, believing that you can improve changes everything. क्योंकि जब तुम believe करते हो कि तुम सीख सकते हो, तुम अपने fear के ऊपर काम करते हो, और वो fear धीरे-धीरे dissolve हो जाता है. Fixed mindset बोलता है, मैं या तो winner हूँ या loser. Growth mindset बोलता है, मैं learner हूँ. और ये फर्क simple नहीं, ये life changing है. सोचो, हर चीज़ जिसमें तुम struggle कर रहे हो, coding, writing, fitness, business, communication. अगर तुम ये मान लो के तुम्हारा दिमाग सीखने के लिए बना है तो तुम्हारा अप्रोच बदल जाता है अब तुम excuses नहीं बनाते तुम experiments करते हो और इसी shift से इंसान ordinary से extraordinary बनता है क्योंकि mindset ही तुम्हारा unseen engine है अगर वो fixed है तुम्हारा growth रुख जात तो कुछ नहीं उगता। लेकिन अगर तुम बिलीव करो कि ये फर्टाइल है, तो जिंदगी भर नए आइडियाज, स्किल्स और पॉसिबिलिटीज उगती रहेंगी। और जब तुम ये समझ जाते हो कि माइंडसेट सब कुछ कंट्रोल करता है, तब अगला सवाल उठता है, ये फिक्स्ड माइंडसेट बनता कैसे है? कहाँ से आता है ये डर, ये लेबल, य